दैत्य योयो की वापसी पीटसागर पीटसिगर पीठ ऑल डू बोश एक दिन एक छोटी लड़की ने अपना ड्रम बजाते हुए शहरों की सड़कों पर मार्च किया उसके पिता ने उकू लेले बजाया और मां ने बाशुरी बजाई उन तीनों का एक घरेलू बैंड था अगर कोई अगर कहीं कोई शादी या जन्मदिन की पार्टी होती तो उस घरेलू बैंड को वहां जरूर आमंत्रित किया जाता था लेकिन उनका छोटा शहर बड़ी मुश्किल में फंसा था आबादी तेजी से बढ़ी थी और शहर फैला था जो घाटी कभी जंगलों से हरी भरी थी वो नंगी हो गई थी यहाँ तक कि वसंत में भी शहर में बाढ़ आती थी, थी और हर गर्मी में शहर में सूखा पड़ता था क्या स्थिति को बदलने के लिए कुछ किया जा सकता था नगरवासियों ने एक साथ मिलकर उस पर चर्चा की अगर हम एक छोटे बांध का निर्माण करें निर्माण करें उन्होंने कहा तो हम वसंत की बारिश को रोक सकते हैं और गर्मियों में उस पानी का खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं सोच विचार कर योजना बनाने के बाद शहर के लोगों ने नया बांध बनाना शुरू किया हर किसी ने उसमें मदद की सबने खुदाई की और खुदाई की पर देखो आगे क्या हुआ एक बोल्डर ने आगे की खुदाई रोक दी वो शुरू में देखने में इतना बड़ा नहीं लगा लेकिन वास्तव में एक बहुत बड़ी चट्टान थी शहरवासियों ने सोचा कि उस चट्टान के आसपास खुदाई करके उसे निकाल पाएंगे लेकिन जितनी अधिक मिट्टी उन्होंने खुदी उन्हें उतनी ही बड़ी चट्टान नीचे मिली बोल्डर बेहद बड़ा एकदम भीम काय था उन्होंने पुली लीवर और क्रेन से बोल्डर को निकालने की कोशिश की लेकिन बोल्डर अपनी जगह से टच से मस नहीं हुआ अब बांध का काम रुक गया पर शहर में लोगों को अभी भी उस दैत्य की कहानियां याद थी जो पुराने जमाने में वहां रहता था उस दायित्य का नाम अबि था लोगों के अनुसार अबी एक पेड़ जितना ऊँचा था और वो लोगों को जिंदा चबा सकता था लेकिन उस छोटी लड़की को पता था कि बहुत पहले उसके पिता और दादाजी ने अभी को गायब करके उनके शहर को बचाया था पापा छोटी लड़की ने कहा मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि अभी जरूर उस विशाल चट्टान को हटा देगा। उसके पिता हंसे मुझे भी लगता है कि हमें उसे वापस लाना चाहिए फिर हम उसे वापिस क्यों नहीं लाए लड़की ने कहा दादाजी के पास अभी भी उनकी जादू की छड़ी है एक बार जब अभी चट्टान को हटा देगा तो दादाजी झुप झुप करके उसे फिर से गायब कर सकते हैं अभि योयो को वापस लाओ उस वापस लाओ उसकी माने का उसे जो लोगों को अभियो को वापस लाओ उसकी माने का उसे जो लोगों को कच्चा चबाता है हम अभियो के लिए कुछ बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे फिर वो इंसानों को नहीं खाएगा छोटी लड़की ने कहा और जब हमारे पास अब उसकी पसंद की खाने की चीजें खत्म हो जाएंगी तो उसकी माँ ने पूछा फिर हम अभियो के लिए प्यारे प्यारे गाने गाएंगे छोटी लड़की ने कहा फिर वो हम पर गुस्सा नहीं होगा गाने पिता ने कहा शायद इस बार गानों से काम न बने लेकिन अगर हम अभी योयो को वापस नहीं लाए छोटी लड़की ने कहा तो फिर हमारा बांध कभी पूरा नहीं होगा फिर दोपहर को परिवार दादाजी से मिलने गया अभी योयो की वापसी दादाजी ने कहा वो भूखा दैत्य बहुत खतरनाक साबित होगा लेकिन उतनी बड़ी चट्टान को हिलाना और किसी के बस से बात नहीं है छोटी लड़की ने कहा शायद तुम्हारी बात ठीक है दादाजी ने कहा फिर दादाजी ने अपने जादु पिटोरे को खोला और उसमें से अपनी छड़ी निकाली चलो जरा देखते हैं कि वो पुरानी छड़ी क्या अभी भी काम करती है फिर एक के साथ छोटी लड़की का ड्रम अचानक गायब हो गया अरे दादाजी मेरा ड्रम ड्रम वापस फिर से बज उठा। लगता है मेरी जादुई छड़ी अभी भी काम करती है दादाजी ने खीशे नहीं निपुटते हुए कहा अगले कुछ दिनों तक शहर के सभी लोगों ने सबसे बेहतरीन और स्वादिष्ट व्यंजन पकाए और अपने सर्वश्रेष्ठ गानों का अभ्यास किया अंत में सब तैयारियां पूरी दादाजी ने खास किस्म की लकड़ी से एक विशेष आग जलाई जिसने एक विशेष प्रकार का धुआं बनाया फिर दादाजी ने अपनी छड़ी ले लहराई और जादुई मंत्रों को दोहराया अभियो हाजिर हुआ वो हमेशा की तरह भीमकाय था वो एक ऊंचे पेड़ से भी बड़ा था उसके लंबे नाखूनों नोकदार दाँतों और उसके बदबूदार पैरों को देखकर महिलाएं चिल्लाने लगी बाप रे बाप उसे देखकर हट्टे कट्टे मर्द बेहोश हो गए अभियो लौट कर आया है अभियो ने जमाई ली और फिर एक गहरी सास ली ओ, मुझे बड़ी भूख लगी है सर वा ने उसे थाली में स्वादिष्ट चीजें दी फिर मुंह खोला स्पेगेटी की पूरी थाली गाया डकार पूरा स्ट्रॉबेरी एक कोर में गाया जल्द ही अभियव सारा खाना खा गया बढ़िया फिर दैत्य ने अपने भरे पेट को रगड़ा छोटी बहादुर लड़की दैत्य के करीब आ गई अभियव क्या तुम अभी भी शक्तिशाली और ताकतवर हो उसने पूछा बिल्कुल अभियोग जोर से चिल्लाया उठा पाओगे फिर अभियो ने अपने दोनों से उस भारी बोल्डर को उठाया और उसे हवा में फेंका बोल्डर हवा में, उठा, दो में वो नीचे आकर गिरा थो की हुर्रे लोग एक दूसरे से गले मिले वे नाचे खुशी से कुत्ते भी भौकने लगे मुझे और भूख लगी है अभियव चिल्लाया सब खाना तो खत्म हो गया है अभियव को गुस्सा आया तभी छोटी लड़की ने अपना ड्रम बजाया पम पम पम पम उसके पिता ने अपना बजाना शुरू किया पियाए पिया उनके साथ माँ ने बासुरी पर सुर मिलाया तुल। फिर हर शख्स ने गाना शुरू किया यह मेरा गीत है बैंड तेजी से बजने लगा अरे अभी गुर्रा अब मैं थक गया हूँ फिर वो लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली जल्दी वो खराटे लेने लगा अब सही मौका है छोटी लड़की ने कहा पर दादाजी कहाँ है और उनके जादू की छड़ी कहाँ है दादाजी अभी तो यहीं पर थे माने इशारे से कहा अरे नहीं छोटी लड़की रोई दादाजी आप ठीक तो हैं हाँ मैं ठीक हूँ दादाजी ने कहा बॉर्डर मुझ पर गिरते गिरते बचा लेकिन आपकी जादुई छड़ी कहाँ है छोटी लड़की ने पूछा मुझे पता नहीं उन्होंने कहा वो यहाँ है छोटी लड़की के पिता ने कहा सब लोगों ने उसोर देखा सबसे पहले टूटी हुई छड़ी को और फिर कराटे लेते हुए तैक्त को फिर उन्होंने छोटी लड़की को देखा आपने ही हमें इसमें फंसाया है शहर ने कहा अब आप ही हमें बाहर निकालें अब करने के लिए केवल एक ही चीज बची थी छोटी लड़की ने कहा चलो हम लोग अभियोग के लिए के लिए बहुत सारा अच्छा खाना बनाए फिर और लोगों को खाना नहीं चाहेगा। और हम उसके लिए अच्छे गीत गाएंगे, तो हम पर गुस्सा नहीं होगा इस तरह धीरे धीरे उस छोटे शहर ने अपने दायित्य के साथ जीवन जीना सीखा अभिये खलिहान में सोता था उसका सिर एक तरफ से बाहर निकलता था और उसके पैर दूसरी ओर थे उसने अपने गंदे दातों को ब्रश करना भी सीख लिया अभी उस छोटी लड़की और उसके माता पिता से इतना प्यार करने लगा था कि वे उसका परिवार बन गए थे उन्होंने उसके बदबूदार पैर धोने में भी मदद की थी और नगरवासी खैर अभियो की मदद से उन्होंने अपना छोटा बांध पूरा किया और इससे भी महत्वपूर्ण था कि शहरवासी बच्चा भोजन हमेशा दूसरों को बांटते थे और सबके साथ अच्छे गाने भी साझा करते थे जब आखिरी बार किसी ने अभियो को देखा तो खुशी से नए पेड़ लगा रहा था